नमस्ते मीरा दीदी अच्छा हुआ कि तुम आई हो मैंने सुना है कि तुम दिवाली मनाने के लिए दिल्ली जाने वाली हो तुम्हारे चने जाने से पहले हम ना मिलती तो मुझे बड़ा दुख होता हाँ सब कुछ तय हो चुका है मैंने टिकट भी खरीद लिया है थोड़ी भी संभावना होती तो मैं भी यह उत्सव देखने के लिए तुम्हारे साथ जाती मैंने कहीं पढ़ा है कि दिवाली से पहले मकानों और दुकानों की खूब सफाई की जाती है और त्योहार के दिन संध्या से ही घर घर में दीप मालाएं जलाई जाती हैं रात को दिल्ली कितनी सुंदर लग रही होगी देवलोक से भी सुंदर सब लोग दीपक जलाने का प्रबंध करते हैं कुछ मोमबत्तियां खरीदते हैं लेकिन आजकल अधिकांश दिल्ली वाले अनगिनत रंग बिरंगी बिजली की बत्तियों का प्रबंध करते हैं अमावस्या की रात पूर्ण अंधकार में दिवाली का यह प्रकाश देखना कितना रुचकर होता है इसका वर्णन करना बहुत कठिन है इतनी सजावट क्यों की जाती है मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह कोई न्यू ईयर तो है नहीं कैसे समझाऊं यार हम भारतवासियों के लिए दिवाली न्यू ईयर से अधिक महत्वपूर्ण है यह बहुत ही पुरानी प्रथा है हरे घर में चाहे राजा का भवन हो या गरीब की कुटिया सब लोग लक्ष्मी देवी का स्वागत करना चाहते हैं दीपकों से भी देवी को प्रवेश करने का रास्ता दिखाते हैं सुना है बच्चों को यह त्यौहार बहुत पसंद है तरह तरह की मिठाइया बनाई जाती हैं हाँ दिवाली के समय मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की बड़ी भीड़ होती है हाथों हाथ बिकती है मिठाइया मुझे खील और बताशे बचपन से ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। ये मिठाइयाँ कैसी होती हैं? मैंने कभी नहीं खाई अच्छा मैं तुम्हारे लिए खील और बताशे लिए बिना वापस नहीं आऊंगी हमारे हिंदुस्तानी अध्यापक गुप्त जी यह भी कहते हैं कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है इसलिए सभी लोग पुरानी दुश्मनी छोड़ अपने शत्रुओं को माफ कर देते हैं क्या तुम विजय को माफ करने को तैयार हो पता नहीं रीता अब तक मुझसे उसका नाम सुना नहीं जाता मगर राम जाने दीपावली के जादूपूर्ण वातावरण में शायद मेरा टूटा हुआ दिल फिर से धड़कने लगे